ह एक झेरो का नवा भाग भूपटल पृथ्वी के भूपटल पर्त सेब की त्वचा जैसी है यह अन्य तीन पर्तो की अपेक्षा अधिक पतली है महासागरों के नीचे स्थित भूपटल पर्त को महासागरी भूपटल कहा जाता है महासागरी भूपटल की औसत मोटाई दस किलोमीटर होती है महाद्वीपों के नीचे स्थित भूपटल पथ को महाद्वीपी भूपटल के नाम से जाना जाता है भूपटल पथ की औसत गहराई पैतीस किलोमीटर है हिमालय के नीचे महाद्वीपी भूपटल की गहराई पचहत्तर किलोमीटर तक है पृथ्वी के अधिकतर महासागरी भूपटल का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है इस प्रकार चपटा समतल क्षेत्र लाखों वर्षों के दौरान जल क्रियावन से अप्रेत हुआ है महासागर भी धरती के समान अनेक गुण रखते हैं। इनमें भी धरती के समान घाटियां और पर्वत उपस्थित हैं। 4000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला मध्य प्रशांत कटक क्षेत्र ज्वालामुखियों और दरारों की श्रृंखला रखता है नई महासागरीय भूपटल का निर्माण 17 घन किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रहा है जो महासागरीय क्षेत्र को बेसाल्ट कहलाने वाली आग्ई चट्टानों से ढकता है हवाई और आइसलैंड बेसाल्ट द्वीप के ढेर से बने दो द्वीपों के उदाहरण हैं। महाद्वीपी भूपटल मुख्यतया क्रिस्टली चट्टानों से बनी हुई है इस पर्त में निम्न घनत्व तथा क्वार और फेल्सपार की अधिक मात्रा वाले तरनशील खनिज पाए जाते हैं। भूपटल के ऊपरी भाग का तापमान हवा के तापमान के अनुसार बदलता रहता है और इसके सर्वाधिक गहरे भाग का तापमान लगभग 870 डिग्री सेल्सियस होता है जो चट्टानों तक को पिघलाये में समद होता है महाद्वीपी भूपटल मुख्यतया ग्रेनेड की बनी होती है पृथ्वी की भूपटल पर्त मुख्यतया दो प्रकार के चट्टानों से निर्मित होती है इनमें से पहली ग्रेड चट्टाने कठोर और क्रिस्ल होती है और दूसरी बेसाल्ट चट्टा ने अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली होने के साथ ठोस लावे के रूप में होती है मुख्यतया महाद्वीपी भूपटल ग्राइट और महासागरी भूपटल बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है महासागरी भूपटल की बेसाल्ट चट्टाने महाद्वीपी भूपटल की ग्राइट चट्टानों से अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली एवं भारी होती हैं। वास्तव में महाद्वीप अधिक घनत्व वाली महासागरी भूपटल पर तैर रहे हैं। पृथ्वी के भूपटल को प्लेटें कहलाने वाले अनेक टुकड़ों के रूपों में अध्ययन किया जाता है यह प्लेटें भूपटल के नीचे स्थित नर्म और लचीली प्रावार के ऊपर तैरती रहती हैं। ठोस स्थलमंडल के नीचे की परत पर्तल्ट जैसा गाढ़ापन लिए क्षेत्र होता है, है। जिसको दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता स्थलमंडल का वह क्षेत्र होती है जिस पर पृथ्वी की प्लेटें तैती और गति करती हैं। ये प्लेटें अक्सर गतिमान रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये कठोर होकर एक दूसरे से मिलने वाली सीमा पर दबाव डालती हैं कभी कभी दाब के अधिक हो जाने पर ये चट्टान मुझा दी हैं, जो भूकंप का कारण बनती हैं।